द्रम कर्णे श्रृणियाम देवा भद्रं पश्येमार्षे जिराई सुनशे ओ अथेय मांडक अद्वैत प्रकरण के छत्तीसवें नंबर के कार्य का विचार आरंभ हुआ था तो टीका में कहा प्रकृति में ब्रह्म प्रकारांतरण जो पै थी जिस ब्रह्म का प्रकरण चल रहा है उसी ब्रह्म का ही निर्पण करना क्या स्वरूप है उसका प्रकार बदल करके उसको कथन करते हैं अजम इत्यादि करके अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अम सकृत विभातम सर्वद्धम नोपचार कथन ब्रह्म का स्वरूप ऐसा है अथवा ब्रह्म भाव में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ऐसे अनुभूति करता है अजम अज्ञान रहित अजम अजमा मानता अपने को ये उत्पत्ति उपाधि के कारण अपने को उत्पत्ति मानता था आज अपने स्वरूप को जान लिया उसने अजम जीव वास्तव में उत्पन्न नहीं होता शरीर की उत्पत्ति होने से जीव की उत्पत्ति का आभास होता है वास्तव में जीव उत्पन्न नहीं होता अजम अनिद्रम अज्ञानवर्जित कारण को निद्रा बोलते हैं अस्वप्नम कार्य रहित तो कार्य कारकारिका भाव से रहित अनामकम अरूपकम नाम रूप से रहित ऐसा मानता है वह तो ब्रह्म ऐसा है नाम नहीं रूप नहीं माने आकृति भी नहीं है नाम भी नहीं है सकृत विभात एक ही बार प्रकाशित होता है एक ही बार प्रकाशित होना मैंने आवरण से आच्छादित था इसलिए प्रकाशित तो शब नित्य प्रकाश है सदा प्रकाश है किंतु तो सकृत विभाग इसलिए बोला जाता है आवरण से आच्छादित था अप्रकाशित जैसा लग रहा था जब वह आवरण अज्ञान नाश होगा तो प्रकाशित हो गया ऐसा मालूम पड़ता है इसलिए सकृत विभाग में कहा और उसकी उपाधि अनादि अविद्या है अनादि वस्तु के एक बार निवृत्ति होने के बाद दोबारा फिर आना नहीं है रज सर्प के जो आवरण तो बार बार उत्पन्न होना बार बार नष्ट होना दिखाई पड़ता है ये अनादि है उपाधि अज्ञान अनादि वस्तु के एक बार विवृति होने पर दोबारा नहीं देखा जैसे घट प्राव है एक बार तो घटाव नहीं रह सकता वैसे है तो ये यह सकृत इसलिए बोला गया है आवरण होने पर तो प्रकाश रूपी था पहले से ही होने पर भी आवरण के कारण से भाषता नहीं था आवरण भंग हो गया तो भाषण लग गया सकृत विभातम ऐसा बोला सर्वज्ञम सर वाला है न उपचार कथन जमा उस ब्रह्म में कोई समाधि आदि कर्तव्य कुछ भी नहीं हो उस स्थिति में उसके पहले तो कर्तव्य है वहां पहुंचने के लिए कर्तव्य बहुत सारे हैं किंतु वहां पहुंचने पर कोई कर्तव्य नहीं तो ऐसा है पश्चिम कार्य निक ऐसा हो जाता है टीका हम कहते हैं न च तस्म निरूपाधिके ब्रम्हणी ज्ञाते उस ज्ञात उस निरुपाधिक ब्रह्म के ज्ञान होने पर ज्ञात हो जाए ब्रह्म तो अज्ञात ब्रह्म काल में तो कर्तव्य है जब तक ब्रह्म अज्ञात होगा तब तक, तक कर्तव्य है जब ज्ञात हो जाता है ज्ञात होने पर कर्तव्य से ऐसा न संभवती कर्तव्य शेष वहां संभव नहीं है एक कहा नोप्रचार कथन जाना ऐसा बोल दिया अजतम उपवादय दी कहा तो अजन्मा कैसे है उसको सिद्ध करते हैं अजम अजन्मा इसलिए भाष्यकारग निमित्ता भाव आप देखो उत्पन्न होने वाले जो वस्तु होते हैं उसको कोई ना कोई निमित्त होता है निमित्त के बिना कोई उत्पन्न नहीं होता किंतु यहाँ कोई निमित्त नहीं है उसका अजतम निमित्ता भाव क्यों सवाईया अभ्यंतरम अजम वो तो बाहर भीतर एक ही तत्व है सर्वत्र है जो दो होता है ना तो दूसरा निमित्त बन जाता तो है एक ही है यहाँ बाहर भीतर कहीं भी देखो वही है विज्ञान एक घन है वो कहीं भी हो एक ही है स्वयं निमित्त बनेगा स्वयं नैमित्तिक बनेगा ऐसा तो बने। नहीं होगा निमित्त और नैमित्तिक अलग होता है निमित्त अलग होगा उसके होने वाला कार्य नैमित्तिक अलग होगा या एक ही है उस स्थिति में पहुंचने के बाद द्वैध नहीं दिखता एक ही होता है इसलिए अजन्मा घोषित हो जाता हूं ये दुर्ग द्वैत जो, जो दिख रहा तो जो दिखता था उपाधि के कारण भाषता था जो उपाधि से भाषने वाला वस्तु तो तो वास्तविक होता नहीं उपाधि के कारण था वास्तविक ना उपाधि को हटाएंगे तो निमित्त नहीं मिलेगा इसके उत्पत्ति के लिए उपाधि शरीर आदि हटाएंगे तो स्थिति में निमित्त नहीं मिलेगा अजम यह सिद्ध होगा जन्म जन्मनिमित्ता भावात्थ सबाई अभ्यंतरम अजम बाहर भीतर एक ही वस्तु है इसलिए निमित्त दूसरा है ही नहीं उससे दूसरा कोई है ही नहीं दूसरा होता तो निमित्त बनता बाहर भीतर एक ही तत्व है इसलिए अजम अजम है क्यों देखो जन्म जो होगा अविद्यामित होता है किसी का भी जन्म होता है अज्ञान निमित्त होता है अविद्यामित घटाकाश जो पैदा होता है वो अज्ञान के कारण ही हो रहा वास्तविक पैदा हुआ ही नहीं हो मान्यता आ जाती है पैदा दूसरा हुआ है घट पैदा हो गया किन्तु आरोप हो जाता है अज्ञान से आकाश ठीक इसी प्रकार अविद्यामित ही जन्म अविद्या के कारण से जन्म होता है अविद्या जहाँ है वहां जन्म दिखाई पड़ता है वास्तविक जन्म नहीं होता है ऐसा तो रज्जु सर्ववत्त जैसे रज्जु की अविद्या सर्व रूप में पैदा हो जाता है अविद्यामित जन्म है सर्व का जन्म रज्जु के ज्ञान निमितक नहीं अज्ञान निमितक है रज्जु का अज्ञान है तो सर्प पैदा हुआ अविद्यामितक होता है जन्म रज्जु सर्ववत्त किलोचना में हम पहले दृष्टांत दे चुके जहां भी जन्म घोषित होता है अविद्यामितक होगा जैसे रज्जु का अविद्या रज्जु की अविद्या से सर्व का जन्म दिखाई पड़ा वास्तव में सर्व पैदा ही नहीं हुआ अविद्यामितक जो होता है वास्तव होता नहीं साच अविद्या आत्मसत्यान बोध निरुद्धा वो जो अविद्या है जिसके कारण से जन्म की मान्यता थी वो आत्मा ही सत्य है करके जब जब रज्जु ही सत्य है करके हम पहुंच जाते हैं तो सर पर नहीं रहेगा उसका वो जो अविद्या थी रज्जु के अज्ञान नष्ट हो जाता है इसी प्रकार यहाँ भी जो तो आत्मा की उत्पत्ति के जो निमित्त बना हुआ जीवत्व तो दिखाने वाली अविद्या थी साच अविद्या आत्मसत्यादय निरुद्धा आत्मा ही सत्य है ऐसे जो शास्त्र और आचार्य के उपदेश सिद्ध हुआ उस अनुबोध माना साक्षात्कार हुआ ज्ञान हुआ शास्त्राचार्य उपदेश के पश्चात ज्ञान के माध्यम से निरुद्ध हो गई तो इसलिए अतः अजम अतएव अनिद्रम वो अजन्मा है आत्म जो अजन्मा होगा वो निद्रा रहित होगा माने कारण रहित होगा जो जन्म वाले का कारण होता है ये अनिद्रा मान कारण है निद्रा तत्व अजानत तत्व का निदान मैं निद्रा बोलते हैं उस आत्म तत्व को न जानने का नाम निद्रा है अज्ञान है, तो अतय अनिद्रम इसलिए अनिद्र है क्यों जन्म नहीं इसलिए निद्रा नहीं कारण नहीं उसका निद्रा रहित है जन्म होने वाले का निद्रा होते कारण होता है या कारण नहीं जन्म नहीं तो कारण नहीं है। ये कहा अतएव अनिद्रम अच्छा <स्तुकत> तत्व <स्तुकत> तत्व अज्ञान रहितम कहा अनिद्रम कहा <स्तुकत> था तत्व के अज्ञान से रहित है आत्म तत्व का जो अज्ञान से रहित है अनिद्रा का अर्थ है सब यह अनिद्रा आगे भाष्य में कहते हैं अविद्या अविद्यालक्षणा अनादिमाया निद्रा यहां निद्रा शब्द का अर्थ है जिसका स्वरूप अविद्या मानते हैं अविद्यालक्षणा अनादिमाया जो माया है वही क्या है निद्रा है निद्रा वही है अज्ञान जिससे जगत उत्पन्न दिखाई पड़ता है जीवादि की उत्पत्ति दिखाई पड़ती है जिसके कारण से अविद्या अविद्यालक्षण जिसका स्वरूप है अविद्या अधेरा ठकने वाली अनादिमाया यही है निद्रा शब्द का था निद्रा प्रयुक्ता अनादिमाया से प्रयुक्त जो निद्रा से प्रयुक्त जन्म होगा निद्रा से प्रयुक्त जन्म होगा निद्रा नहीं माया हट गई जहां वहां पर जन्म नहीं गया स्वापात प्रबुद्ध हो जो स्वप्न से जगा है अद्वय स्वरूपेण आत्मना स्वत्मा ने यहाँ पर अन्यथा ग्रहण को स्वप्न कहा है स्वत प्रबुद्ध अन्यथा ग्रहण से जग गया है और मनुष्य बुद्धि नहीं है उसके अपने पास अन्यथा ग्रहण से जगा हुआ है स्वापात प्रबुद्ध अन्यथा ग्रहण स्वप्न निद्रा तत्त्वम अजानत या आगम प्रकरण बोल के आए स्वाप का अर्थ अन्यथा ग्रहण अभी अन्यथा ग्रह है जब स्वरूप में जाएगा अन्यथा ग्रहण नहीं होगा तो स्वापात प्रबुद्ध अन्यथा ग्रहण से जग गया है वो अपने स्वरूप की स्थिति में है प्रबुद्ध अद्वैय स्वरूप है ना आत्मना क्यों वो अद्वय रूप आत्म रूप से हो गया हुआ है इसलिए अन्यथा ग्रहण नहीं मनुष्य आदि आकृति में ग्रहण नहीं कर रहा वो आत्मना अतो अश्वपनम इसलिए अश्वपन है वो अजम अनिद्रम अस्वप्नम अस्वप्न इसलिए है अन्यथा ग्रहण से रहता है वो अवस्था की बात है कहा और तीन की टिप्पण वो ने कहा प्रबुद्ध ही कौन है विद्वान वहां जगने वाला विद्वान ही होगा जो तो से जगने वाला कोई विवेकी होगा सभी नहीं विद्वान अतः स्वरूपम स्वरूप वो विद्वान का जो स्वरूप होगा उस आत्मभाव में पहुंचा वो होगा अश्वप्न होगा अन्यथा ग्रहण नहीं है वहां वहां अन्यथा ग्रहण नहीं है अविद्याल में अन्यथाग्रहण है वो विद्वान होगा विवेक काल में है वो प्रबुद्ध जग चुका है वहां से स्वप्न से उठ गया अपने स्वरूप में पहुंचा हुआ है मनुष्यदि शरीर भाव भाव से ऊपर उठा हुआ है स्वप्न तो अस्वप्न है तीन नंबर है अस्वप्न माने ब्रम्मा जो अस्वप्न अवस्था है क्या ब्रह्म ही हो जाता हो वो अवस्था में ब्रह्म ही है। नहीं तो ब्रह्म है अनथाग्रहण जब तक जीवन तो दिखता है इसमें अन्यग्रहण यदि नहीं शरीर आदि में अहम बुद्धि ना हो अन्यथाग्रहण नहीं कर रहा हो या अन्य में अन्य मान के चल रहा है यह शरीर में मनुष्य होकर मान्यता बनाई हुई है अनथाग्रहण है तो से ऊपर हो जाए तो ब्रह्म ही होता है एक अप्रबोध कृत ही अश्व नाम रूपे इस आत्मा में जो नाम रूप सवार हो जाते हैं ना अज्ञान के कारण से होते हैं अप्रबोध जब तक जगता नहीं है तब तक है नाम रूप सवार हो जाते हैं इसमें देवदत्त की दत् नाम तत्व आकृतियां नाम रूपे प्रथमा के दो वचन है अप्रबोध कृत ही नाम रूपे माने जगह नहीं है अज्ञान के कारण से नाम रूप सवार हो गया है इसमें जैसे रज्जू में सर्प सवार हो जाता है अज्ञान से रज्जू के अज्ञान से सर्प दिखता है तो यहां भी अपना स्वरूप का अज्ञान से नाम रूप दिख रहा है मैं मनुष्य हूं आकृति दिख रही साढ़े तीन हाथ का हूं ऐसा नाम रूप ये लगा हुआ नामरूप अश्य चार की टिप्पणी है अश्य मान विदुषा ये जो विद्वान है आगे विद्वान होना है अभी पहले क्या था ये अविद्या के कारण से नाम रूप था स्व ऐसा था अप्रबोधकृत था जगा नहीं था प्रबोध नहीं हुआ था इसलिए ऐसी स्थिति में था प्रबोधाच्य नाम रूपे वो जो दो नाम रूप जो सवार हुए थे अज्ञान अवस्था में वह प्रबोधाच्य जब ज्ञान हो गया अपना स्वरूप का पहचान हो गया उसको जब अपना स्वरूप का पहचान होता है अब नाम रूप में अहम बुद्धि नहीं करेगा शरीर आदि में अहम बुद्धि नहीं उसकी आपको प्रबोधाच्य अपना स्वरूप का ज्ञान होने से जग गया जब स्वाप से जगा हुआ स्वप्न से अनुग्रहण से जग गया शरीर आदि बुद्धि से ऊपर हो गया ऐसा होने पर क्या होगा ते माने नाम रूप वो जो नाम रूप दोनों है वह रजु सर्वपत विनष्ट जैसे रज्जु के ज्ञान काल में रज्जु के सर्व नष्ट हो जाता है उसी प्रकार जब अपने स्वरूप में पहुंचा है वो अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया तो नाम रूप समाप्त हो गया उसका और शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं उसकी रज्ज सर्वगत विनष्टे नाम रूपे विनष्टे प्रथमा के दो वचन है सर नाम रूप नष्ट होने हो जाते हैं इति इसलिए न ना नाम नवि इसलिए उसके नाम के द्वारा कहा नहीं जाता है नाम नष्ट हो गया उसका अब कोई नाम नहीं है कोई नाम नहीं रहेगा पहले तो मनुष्यादि नाम था उसका देवदत्ता एक नाम था अज्ञान काल कथा अब कोई नाम अनामगम अरूपगम रहा था, था।, था, था। वह अनाम ऐसा हो जाता है ये कहा पांच की टिप्पणी अविधेयता सत्या न प्रतिपादिते, न अविधेयते है ना, ना, ना शक्तिवृत्ति से नहीं कहा जाता है नाम अब नाम रह ब्रह्म रूप्य थे बा न बा पूर्वाधि पूछता है ब्रह्म रूप्य होता कि नहीं होता है माने उसका निरूपक बनता कि नहीं बनता ब्रह्म रूपयते नही बनता रचित किसी के, के द्वारा रूपये निरूपक निरूपित होता कि नहीं होता ब्रह्म किसी शब्द के द्वारा जो ब्रह्म करके जिस वस्तु को लिया जा रहा है किसी के द्वारा वाच्य बनता कि नहीं बनता निरूपक बनता कि नहीं बनता निरुपय होता कि नहीं होता है। एक प्रश्न गुरुवार होता के रचित ब्रह्म रूपयते नम्मा न रूप्य ते के रचित ये सिद्धांति बोल रहे हैं वो जो ब्रह्म है वो किसी के द्वारा निरूपित भी नहीं होता नाम नहीं रूप भी नहीं उसका रूपी नहीं है कैचित प्रकार ने किसी प्रकार से वो रूप निरूपित नहीं होता इति अनामकम अः ब्रह्म ऐसा है और में पहुंचा हुआ विद्वान वैसे ही आच्छा छह की टिप्पणी प्रकार क्यों धर्म वैशिष्ट ने न रूपये थे न निरूप्य थे कोई धर्म विशिष्ट लगा करके निरूपण होना संभव नहीं वहाँ आदि का कोई विषय नहीं है ये तो बाो निवर्तन अपराध मनुष्य है कोई धर्म नहीं लगा सकते निर्धर्मक है क्यों ये तो निवर्तन कहा है जिससे मन वाणी लौट आते हैं वहां धर्म लगाने के लिए बाणी को जाना पड़ेगा धर्म कोई भी धर्म लगाना हो मनुष्यत्व बुद्ध कोई लगाना हो वो बाणी को पहुंचना होगा बाणी नहीं पहुंच सकती निर्धर्म कह किसी के द्वारा निरूपित नहीं होता निरूपण करने के लिए बाणी है बाणी नहीं जा पा रही है बाणी वाने जा सकती किंच विभात एक ही बार प्रकाशित होता है हाई तो प्रकाशित होना माने अनादिकाल से ही प्रकाशित है किंतु आवरण से आक्षण था आवरण से ढका हुआ था ब्रह्म भाव प्रकाशित नहीं हो पा रहा था जब आवरण भंग होगा हो तो प्रकाशित हो जाता है फिर दोबारा बंद नहीं होगा वो आवरण से युक्त नहीं होगा एक ही बार, बार हो गए वन एक ही बार होगा क्यों रजु में तो कई बार आपको आवरण पड़ जाता है जिस रजु में सर्प की भ्रांति हो गई थी एक बार भ्रांति चली गई दोबारा भी होता हो क्यों ये शादी है शादी ब्रह्म है वहां अनादि ब्रह्म आ जाता है इसके उपाधि अनादि माया है अनादि वस्तु के एक बार निवृत्यु होने पर दोबारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती को तो जैसे प्राग भाव में देखा गया घटा प्राग भाव नाश हो गया तो गया दोबारा नहीं आएगा कहा सकृत विभातम वो अविद्यावृत्ति की अपेक्षा से विभात शब्द की प्रयोग कर दिया एक बार प्रकाशित होना अविद्या अविद्यावृत्ति की अपेक्षा कर करके यद्यपि पहले ब्रह्मा नहीं प्रकाशित था अब प्रकाशित गया ये बात नहीं है हमेशा प्रकाश स्वरूप ही है वो ज्ञान स्वरूप ही है किंतु तो अविद्या को लेकर के सकृत विभात बोला गया जब अविद्यावृत्ति होती है तो ब्रह्म प्रकाशित होता है तब तक नहीं हो पा रहा होने पर भी जैसे सूर्य है बादल जब तक होगा प्रकाशित नहीं होता है बादल हटने पर प्रकाशित हो जाता है तो पहले से ही हो ऐसे, ऐसे यहाँ जी है सक्र सात की टिप्पणी एक बार में विभातम प्रकटी भूतम एक बार ही प्रकट हुआ है बार बार उदय वस्ता नहीं होता वहां प्रकटी भूतम ये तो इसलिए कि अनादित्वात वो अनादि वस्तु है न उत्पत्तम पा रहे थे अनादि होने को जो अज्ञान है अनादित्वात न उत्पत्ति पा रहे पुनर् आवरण अज्ञान जो आवरण अज्ञान दोबारा उत्पन्न होना संभव नहीं है क्यों अनादि अनादि का नाश हो गया तो नाश हो गया ब्रह्म का जो आवरण है आच्छादित करने वाला अज्ञान है अज्ञान है एक बार नष्ट हो गया तो हो गया दोबारा आ नहीं सकता इसलिए सकृत विभात कहा आवरण भंग की अपेक्षा लेकर कैसा ते है यद्यपि विभाती हमेशा प्रकाश स्वरूप ही है होने पर भी अप्रकाशित होकर बैठा हुआ था जब तक ज्ञान था आवरण युक्त था आवरण हटने पर हुआ इसलिए सक्रिय विभात कहा ये तो अनादिवाद जो अज्ञान है ना अनादि होने से ना उत्पत्ति पा रहे थे पुनः आवरणम अज्ञान विनष्टम सत जो विनष्ट हुआ अज्ञान दोबारा आने से अनादि पदार्थ है वो नष्ट हो गया तो हो गया इसलिए कहा न पुनः तिर भूय विभाष्यती फिर दोबारा नहीं आ सकता एक बार हट करके दोबारा आ जाए ऐसा नहीं हो सकता आत्मतः तो माने तिरभूत होना फिर उत्पन्न होना ऐसा नहीं ऋतु सर्पण में तो होता रहता है वो शादी है तो यहाँ नहीं हो सकता उसके उपाधि अज्ञान है ये बार हट गया तो हट गया सकृत एवं इसलिए सकृत विभाग कहा जाता है विवाद माने प्रकाशित होना है विपुर भाधातु रिष्टा प्रत्यय धातु है तो प्रकाशित होना है किंतु तो एक ही बार इसलिए बोला है उसमें प्रकाश होने की बात ही नहीं हमेशा प्रकाश स्वरूप ही है तो आवरण से आच्छन्न हो जाता था अज्ञान के कारण से प्रकाशित नहीं दिख पा रहा था जब आवरण हटा तो प्रकाशित होता है एक ही प्रकाशित होता ऐसा कहा उसका तात्पर्य कहाता है अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं किन्च सकृत विभातम सदैव विभातम सकृत विभातम का सदैव विभातम यह नहीं की बाद में जाकर के प्रकाशित होना हमेशा प्रकाश रूपी है वो प्रकाश उसी की में सब चल रहे हैं वो प्रकाशित है प्रकाश रूपी है भार सदा भारूपम भारूप है प्रकाश रूप है अग्रहण अन्यथा ग्रहण आविर्भाव तिरुभावित्वाद उसमें अग्रहण भी नहीं होता अन्यथा ग्रहण भी नहीं होता हाँ क्योंकि अग्रहण और अन्यथा ग्रहण अपने से भिन्न में होता है अपने से भिन्न वस्तु होगा अन्य प्रकार ग्रहित हो सकता है अथवा ग्रहण न होना ऐसा भी होता है अधेरे में पड़ा होगा ग्रहण नहीं होगा या मन अंधकार होगा तो अन्यथा ग्रहण हो जाए ऋजुए सर्व रूप में गृहित हो जाता है अपने से भिन्न में होता है अग्रहण और अन्यथाग्रहण अपना स्वरूप ही है वह अग्रहण भी संभव नहीं है और अन्यथाग्रहण भी संभव नहीं जो वस्तु जैसा वैसे ही होगा सदैविवादम सदा भारूपम अग्रह अन्यथा ग्रहण आविर्भाव भाव वर्जित होता है माने अग्रहण भी नहीं है अनिदा ग्रहण भी नहीं है आविर्भाव तिरुभाव ऐसा भी नहीं है, जैसे सर्प का आविर्भाव तिरुभाव होता रहता है ऐसा भी नहीं है रज्जु में सर्प का तो होता रहता है आविर्भाव पैदा होता रहता है नष्ट होता रहता है यहाँ ऐसा नहीं है क्यों ग्रहणाग्रहण ही रात्रि हनी माने अस्मात जो ग्रहण और अग्रहण दो होता है ग्रहण होता है दिन ग्रहण को दिन बोलते हैं और अग्रहण को रात्रि अध ग्रहणा ग्रहण ही रात्रिहानी तो ग्रहण और अग्रहण दिन को ग्रहण शब्द से बोला जाता है रात्रि को अग्रहण शब्द से बोला जाता है रात और दिन को होता है ये ग्रहणा ग्रहण अन्यथा ग्रहण जो होगा वो ग्रहण मन अन्यथा ग्रहण और अग्रहण ये रात और दिन होता है तमश अविद्यालक्षण जो अज्ञान है आत्मा को ढकने वाला अज्ञान वो भी अग्रहण स्वरूप है अविद्यालक्षण सदा अप्रभावत्व कारण आत्मा हमेशा प्रभात होने पर भी अप्रभात दिख रहा है हमेशा प्रकाश रूप होने पर भी अप्रभात दिख रहा है माने तो अधेरा से ढका हुआ है तम जो होता है विद्यालक्ष अधेरा स्वरूप होता है वो अविद्या तम रूप होता है तो उसे ढका हुआ है इसलिए अप्रभात जैसा हो गया आत्मा अविद्यालक्ष सदा अप्रभात के कारण आत्मा में हमेशा प्रभात नहीं दिखता माना प्रकाशित नहीं दिख पा रहा था जब तक विज्ञान निवृत्ति न हो तब तक प्रकाशित नहीं हो पा रहे थे इसमें कारण है अविद्या है आच्छादित अंधेरे से ढका हुआ था वो अविद्या रूपी तम से ढका हुआ था इसलिए हमेशा प्रकाश स्वरूप होने पर भी प्रकाशित नहीं हो पाया वो देख नहीं रहा प्रकाशित तो है अविद्या के कारण से ढक गया था इस ऐसा हो गया था ये कहा कारण तरभा वो जो तम नहीं रहा वहां जिसके कारण से अप्रकाशित रूप में दिखाई पड़ता भाष होता था वो नहीं है म नहीं अविद्या तम न होने इसका दबावा नित्य चैतन्य तो नित्य चैतन्य स्वरूप प्रकाश रूप है आत्मा विभाग इसलिए उस अविद्या की अपेक्षा करके सकृत एक ही बार प्रकाशित होता है करके कहा गया वास्तव तो में उसमें एक बार बोलना बनता नहीं है निरंतर प्रकाश स्वरूप है निरंतर प्रकाश स्वरूप है वो तो अविद्या की अपेक्षा करके कहा अविद्या से ढका हुआ था अप्रकाश जैसा लगता था अविद्या नष्ट होने पर हो गया कि प्रकाशित हो गया करके एक ही बार प्रकाश इसलिए च प्रकाशित वो सर्वी है और ज्ञान स्वरूपी है इसलिएी है, है और ज्ञान स्वरूपी है ज्ञास्वरूप न यह ब्रह्मणि एवं विधा उपचारण उपचारक कर्तव्य इस प्रकार के जो ब्रह्म का स्वरूप बता दिया जितने विशेषण चला दिया अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अम और सकृत विभातम सर्वज्ञम नोपचारक ये जी जितने विशेषण लगा दिया गया है कारिका में इस प्रकार के जो आत्मा है उसमें किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं होगा उस भाव में आप पहुंच गए हैं तो आपके लिए कोई कर्तव्य अगर शरीर भाव में है अभी तब कर्तव्य आपके लिए है जिस वर्ण में जिस आश्रम में है कोई भी उपासना आदि कर्म आदि आपके लिए आवश्यक है उसके बिना वो जा पाएं नहीं पाएंगे आप न ये है ब्रह्मणी एवं इधम उपचरण उपचार कर्तव्य उपचरण में उपचार कोई कर्तव्य उसका अर्थ कर्तव्य कर्तव्य कोई कर्तव्य नहीं रहेगा इस स्थिति में पहुंचा हुआ जो साधक होगा ब्रह्म से अभिन्न हो गया होगा उसके लिए कर्तव्य नहीं यथा अन्य अन्य के लिए कर्तव्य है उस भाव में जो नहीं पहुंचे हैं द्वैत भाव में हैं जो अनात्मव्य लोग हैं शरीराज आत्म से आत्मबुद्धि बैठे हुए हैं है। पुरुष हो स्त्री हों भावना में बैठे हैं ये अनात्मव्यता है आत्मव्यता अनात्म नहीं है तो उनके लिए कर्तव्य है अभी यथा अन्य कहा जिस प्रकार अन्यों के लिए कर्तव्य है अनात्मव्यताओं के लिए कर्तव्य किंतु इस आत्मव्यता के लिए कर्तव्य और उस भाव में पहुंचे तो करने का क्रिया भी नहीं है कोई वस्तु भी नहीं क्या करेगा वहां जब एकत्व भाव में पहुंच गया है उस कर्तव्य के लिए साधन चाहिए क्रिया होनी कर्म होना चाहिए ना वहां कर्म रहा ना साधन कोई भी नहीं ना कर्ता रहा कर्ता, कारण, कर्म कुछ भी नहीं वहां एकत्व दृष्टि में है वहां कर्तव्य नहीं होगा अगर द्वैव दृष्टि में है तो अनात्मता है उसका लिए, उसके लिए कर्तव्य है जिसकी दृष्टि जैसी हो उसको उसी ढंग से चलना चाहिए यथा अन्य भित्रे की दृष्टान दिया जैसे अन्यों के लिए कर्तव्य है इसके लिए कर्तव्य नहीं किया जो इस भाव में पहुंचा हो कैसा अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अम सर्वज्ञम सकृत विभातम सर्वज्ञम इतने विशेषण से युक्त हुआ हो कोई उस आत्मा से अभिन्न हुआ हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं अगर नाम रूप के घेरे में आप बैठे हैं मैं एक मनुष्य हूं शीशा में दिखाई पड़ने वाला मई हूं ऐसा लग रहा हो तो आप नाम के घेरे में भी होंगे दिल और रूप के घेरे में भी आप और जन्म भी नहीं मान रहे हैं कितने साल का हो गया जन्मदिन मना रहे हैं तो अजन्मा मान्यता भी नहीं आपकी अनिद्रम और स्वप्नम भी नहीं है अनिधा ग्रहण हो रहा आपको और अनिद्रमा ने अज्ञान भी नहीं है कहे अज्ञान है तभी तो मैं मनुष्य होकर के चल रहे हैं आप सबके घेरे में पड़े आप और सर्वज्ञ में आप नहीं है कोई बोले कि मैं सर्वज्ञ हूं मैं कहू मेरी मुठ्ठी में क्या है बता पाएंगे कोई नहीं बता सकते इतने भी नहीं बता पाएंगे क्या सर्वज्ञ हो गया आप मैं कुछ पकड़ूंगा जो भी पकड़ूंगा यहाँ हाँ बताओ क्या है मेरी मुठ्ठी में आप सर्वज्ञ हो तो बताओ अब इतना भी नहीं जान दो तो क्या सर्वज्ञ हो गया आप नहीं बोल सकते सर्वज्ञा तो यथा अन्य आत्मस्वरूप व्यतिरेके समाधान आदि उपचार है यहाँ अन्य आत्म एक मूटा हुआ पाठ यहां यथा अन्यम आत्मस्वरूप व्यतिरेके साधनादि उपचार है साधना आदि की आवश्यकता है उनके लिए किंतु इसके लिए न उपचार का भंजन स्थिति में जो पहुंच गया उसके लिए नाह क्यों बुद्ध क्त स्वभाव ब्रह्म का स्वरूप ऐसा ही है नृत्य शुद्ध है उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहा नृत्य ज्ञान वाला है ज्ञान के लिए प्रयोजन नहीं है शुद्धि की आवश्यकता है शुद्ध है और ज्ञान के प्रयोजन ज्ञान स्वरूप ही है वो क्या प्रयोजन से कर्तव्य रहेगा वहाँ और नृत्य मुक्त है बद्ध नहीं है तो क्या क्या साधन करना उसने ऐसा स्वभाव होने के कारण वहां पर कोई कर्तव्य नहीं होता कहा कथन न कथनचित अभी कर्तव्य कर्तव्य संभव हो अविद्याश अविद्या नाश होने के पश्चात कोई कर्तव्य नहीं उसका हाँ नाश तक के लिए बहुत सारे कर्तव्य हैं बहुत कुछ कर्तव्य हैं अगर अविद्या नष्ट हो गई हो वो तो स्वयं तो जानता है मैं कहां पर हूं अविद्या के घेरे में हूं या अविद्या से ऊपर हूं स्वयं का अनुभव है अगर अविद्या नष्ट हो गई तो आपके लिए भी कोई कर्तव्य नहीं होगा अगर अविद्या के घेरे में आप हैं उस स्थिति में आपके लिए सारे कर्तव्य कहा किम तम निमित्त अभावाद अजत्म उपवाद्य थे तदा वो जन्म का निमित्त क्या वस्तु कौन सी वस्तु है जो जिसके अभाव के कारण अजय बोल दिया आत्मा को अजर्मा बोल दिया जो ब्रह्मभूत आत्मा होगा उसको अजरमा कहा हुआ है जन्म निमित्त जन्म का निमित्त क्या है यह प्रश्न है का क्या है वो जन्म का निमित्त यार अभाव जिसके अभाव से निमित्त के अभाव होने से अजत्व उपाध्य थे आत्मा ना आत्मान आत्मा में अजत्व सिद्ध किया जा रहा है तो वो क्या है जन्म का निमित्त कहा तो कहते हैं उसका उत्तर में कहा अविद्या इत्यादि शब्द इस भाषण में कहा अविद्यामित्तम ही जन्म देखो जन्म के कारण क्या है अविद्या अनिधा ग्रहण होने के लिए अविद्या चाहिए अनिधाग्रहण जन्म है वहां अविद्या जन्म रज्जु सर्पवती जब हो जा हम पहले कह चुके हैं जैसे रज्जु में सर्प पैदा होता है अज्ञान से होता है रज्जु के अज्ञान से सर्प पैदा होता है वो अविद्यामितक है सर, सर्प जन्म इसी प्रकार यहां भी जो जन्म है अविद्यामितक है माने जीव जो उत्पन्न मानता है अपने को अविद्यामितक है दूसरे का जन्म दूसरे में आरोप कर रहा है ज्ञान के कारण अच्छा ठीक है उत स्तरीय फिर कैसे होगा जब अविद्या बता के तो उसके निवृत्ति होने पर अजत्व की सिद्धि कैसी होगी तो कहा साच साच अविद्या निरुद्धा। वो जो अविद्या थी वो आत्मसत्य का अनुबोध हो गया आत्मा ही सत्य है शास्त्र और आचार्य उपदेश के माध्यम से समझ लिया आत्मा ही सत्य है उसके द्वारा निरुद्ध हो गई निवृत्ति हो गई उसकी या तो इसलिए अतः अजमो अतए आद्र हो इसलिए अजर्मा है यह जो अजन्मा होगा अनिद्र होगा अज्ञान रहित होगा वही अजन्मा होगा निद्रा माने अज्ञान हाँ तो अनिद्र माने अज्ञान रहित ये सिद्ध हो जाएगा ठीक निमित, निमित्ति है निमित्त निवृत्त्या अजत्व सिद्धे निमित्त की निमित्त क्या अविद्या है निमित्त उसकी निवृत्ति हो गई आत्मज्ञान से इसलिए अजत्व की सिद्धि हो गई वो अजन्मा हो जाता है उसका सिद्ध हो जाता है निमित्त निवृत्ति निवृत्त अज्ञान है उसके निवृत्ति से अजत्व सिद्धेर कि उत्तम अनिद्रत्व इसे अनिद्रित्व सिद्ध हो जाएगा अज्ञान रहित हो जाएगा निद्रा शब्द है ना अविलापा जो निद्रा शब्द के तो द्वारा कहा गया कौन है अनिद्रत्व है निद्रा शब्द से कहा गया अविद्या अभिलापात अविद्या को तो निद्रा से कहा है अविद्या को कहा गया है अविद्या शब्द से कहा गया है निद्रा शब्द से अविद्या को कहा होगा तो अविद्या नहीं है वहां तो निद्रा नहीं हो गया ये अतयव इत्यादि अतएव अनिद्रम कहा विशेषण अन्य कई विशेषण है अजम अनिद्रम अस्वप्न स्वप्न रही अन्यकरण तो स्वप्न मानना है देहादि बुद्धि को स्वप्न है और उसके अभाव को अस्वप्न देहादि बुद्धि न हो आत्मबुद्धि हो तो अस्वप्न हो गया अन्य विशेषण कई है वहां अस्वप्नम अरूपगम अनामकम सक्रिय विभातम सर्वज्ञम ये सारे विशेषण है कुश अवस्था के विशेषण है तब कहते हैं अविद्या अविद्यालक्षण इत्यादि का लक्षण अनादि लक्षण अनादिया निद्रा है? निद्रा का अर्थ है अनादि स्वरूप जो अविद्या स्वरूप माया है वो ये निद्रा है स्वापा प्रबुद्ध अद्वैत स्वरूपेण आत्मना अथो अस्वप्नम स्वाप से जग गया अन्यथाग्रहण से जगह हुआ है स्वप्न से जगह हुआ है स्वप्न माना अनाथा ग्रहण अन्यथाग्रह मनुष्यधि ग्रहण से जब गया आत्मभाव में पहुंचा हुआ है पारमार्थिक सत्ता में पहुंचा हुआ है स्वापात प्रबुद्ध अद्वैष रूपेण वही प्रबुद्ध क्या अद्वे स्वरूप आत्म रूप से स्थित हो गया वो देहादि बुद्धि से ऊपर की वृत्ति में चला गया आत्मा अतो अशोपन इसलिए अशोभना है अनुदागर नहीं उसका आत्मा देहादि बुद्धि से ऊपर की स्थिति है वहां देहादि बुद्धि नहीं होगी अशोक ठीक है उत्तर विशेषण दो अनावकम अरूपकम आगे दो विशेषण है अजम mm. अस्वप्नम अनिद्रम अश्वप्नम आगे का विशेषण दो हैं अनावकम अरूपकम उसको लगाते हैं <coughs> अच्छा। अप्रबोध इत्यादि भाष्य में कहा था अप्रबोध कृत ही अश नाम अज्ञान कृत है ये अप्रोधमन अज्ञान कृत आता है इसके लिए नाम रूप जल सवार हो जाते हैं अज्ञान के कारण होता है अप्रबोध निमित है नहीं इसलिए ज्ञान के निमित्त होता है प्रबोधाचे ज्ञान से क्या होगा दोनों नष्ट हो गए नाम, नाम, ना नाम, ना नाम के द्वारा कहा नहीं जाता उसमें अनाम हो जाएगा और किसी के द्वारा निरूपित भी नहीं होता इसलिए अरूपकम भी हो जाएगा ये कहा ब्रह्म रूपे रामा कहते किसी के द्वारा निरूपित भी नहीं होता शब्द बाणी नहीं वहां इसलिए अनामकम और तब माने मान ऐसा है क्यों य तो निवर्तन इत्यादि श्रुति है वहां बाणी जा नहीं सकती है। क्या निरूपण करेगी बाणी वहां पहुंच नहीं सकती है बाणी को वहां जाके विषय को घेर लेना चाहिए वहां यह होता है निरूपण करना घाटा बोलेंगे तो बाणी घर शब्द है घटरूप अर्थ को घेर लेती जाकर के मिट्टी के पात्र को घेर लेती है तो वहां पहुंचना होता है प्राणी को यहाँ जा नहीं पाती प्राणी यह ठीक है ब्रह्मणोंमरूपत्वा भावे प्रमाण ब्रह्म में नामूपण इसे स्त्रुति प्रमाण देते ये अप्राप्त मन सा विशेषण और भी है विशेषण क्या है अनामक अम के आदि सकृत विभात और सर्वज्ञ दो विशेषण और हैं विशेषण सकृत विभात का अर्थ करते हैं किंच में सकत विभात एक ही बार प्रकाशित होता है बार बार नहीं होता बार बार उदय और अस्त में होता ऐसा नहीं है सकृत विवाह वो सकृत विवाह की केवल अविद्या को लेकर के प्रयोग किया निरंतर विवाहत है वो सकृत बोलना भी बनता नहीं वो तो अविद्या की निवृत्ति को लेकर के कहा गया ये बोलना चाहते हैं सकृत विभातम सदैव विभातम या सदैव विभातम लिख दिया निरंतर प्रकाशित है वो सदा भारूपम तो हमेशा प्रकाश रूप है वो क्यों अन्यथा अन्यथाग्रहणिर आविर्भाव तिरोभाव अग्रहण भी नहीं वहां अन्यथाग्रहणी अज्ञान भी नहीं है और रूपांतर में देखना भी नहीं है आविर्भाव भी नहीं तिरभाव भी नहीं इसलिए निरंतर भाषित है प्रकाशित है सदा भाव रूपते हित अग्रहण इत्यादि हमेशा प्रकाश रूप है भाव रूप प्रकाश रूप इसमें कारण बता दिया अग्रहण इत्यादि अग्रहण भी नहीं अनिराग्रहण भी नहीं है आविर्भाव भी नहीं तिरभावे ही उपाधिष्ठे अहम रूप ग्रहण ग्रहण अनुदायव जीव में क्या होता है उपाधिष्ठ जो जीव है जैसे इस शरीर में अभी जीव बैठा हुआ उपाधिष्ठ है इस जीव में उपाधिष्ठे जीवे अहम रूप ग्रहण अनुदाय अहम अपने में अहम नहीं होगा अपने स्वरूप में अहम नहीं होता अग्रहण होने पर तिरुभाव हो गया अहम का तिरुभाव हो रखा अब यह तो शरीर में बुद्धि हो रखी अहम बुद्धि हो रखी जीवे ही उपाधिस्थे जीवे तो उपादि में स्थित जीव है उपाधि अवस्था में बैठा हुआ जीव है इस जीव में अहम रूप ग्रहण अनुदय आत्मा का अहम है वहां तो रूपांतर में अहम कर रहा है उदय न होने पर तिरोभाव हो गया वहां पर और वह शत्र नहीं हो पाता तिरोभाव आठ की टिप्पणी <ख़ी> तिरभाव सुसुप्ति मूर्साद सुसुप्ति अवस्था में मूर्सा आदि अवस्था में हम नहीं रहता भाव हो जाता है जीव में ऐसा देखा है और करता हम यदि अन्यथाग्रहण उदय जिस काल में मैं करता हूं शरीर कुछ काम करने लग जाए मैं करता हूं बोल रहा हूं करता हम ये अन्यथा ग्रहण उदय वो अन्य ग्रहण हो रहा है शरीर में आत्मबुद्धि करके करता हम बोल रहा वो अन्य ग्रहण उदय आविर्भाव फिर वो अहम आ जाता है सुसुप्त मूर्छा आदि में अहम नहीं था और फिर अहम आ गया या आविर्भाव तिरुभाव होता रहता है मानी उपाधिष्ठ अवस्था हम भा होता है केंद्र। तो? अब तद अभाव उस अविद्या जहां निवृत्ति हो गई है उपाधि जहां समाप्त हो गई है उस अवस्था में ये दोनों नहीं आविर्भाव तिरुभाव दोनों नहीं सदा ब्रह्म प्रकाश रूप ही होता है ब्रह्म उस काल में ये कहा श्रुत्याचार्य उपदेशा पूर्वम ब्रह्मणी अग्रहण पूर्वादिशंका करता महाराज ऐसा मान लिया जाए पहले अग्रहण है ब्रह्म का तब आचार्य उपदेश के पूर्वावस्था में ग्रहण नहीं हो रहा है ब्रह्म श्रुत्याचार्य उपदेशा पूर्वम श्रुति और आचार्य के श्रुति संबंधी अर्थ करने वाले आचार्य जब तक ने बताएंगे तब तक वो आग्रहण है मान तब तो उपदेशा दो जो श्रुति के अनुकूल बोलने वाले आचार्य होंगे उनके उपदेश का एक पश्चात ग्रहणम तो ग्रहणाग्रहण है वहां किस में आत्मा में क्यों नहीं यह ग्रहणाग्रह है आप कहते हैं ग्रहण ग्रहण शून्य है है ये पूर्वाणी की शंका है श्रुत्याचार्य उपदेशा पूर्व ब्रह्मणि अग्रहण ब्रह्म में अग्रहण है श्रुति और आचार्य उपदेश के पूर्व में और तद उपदेशा गोतम श्रुति और आचार्य के कथन के पश्चात क्या हो जाएगा ग्रहण हो जाएगा ब्रह्म ग्रहण यदि प्रसिद्धे ऐसे प्रसिद्धि होने से ब्रह्मणि अभी ग्रहणाग्रहण सक ब्रह्म में भी तो ग्रहण ग्रहण होगा की शख्ता है ये कहते हैं ग्रहण इत्यादि का ग्रहण ग्रहणे ही रात्रि ग्रहण और ग्रहण माने दिन और रात जैसे हैं ग्रहण दिन जैसा है और अग्रहण रात्रि जैसा है रात रात्रि हानि आगे बोलते हैं यथा सवित्री अपेक्षा रात्रि हानि सविता के अपेक्षा करके रात और दिन की कल्पना करते हैं यथा उपाधि है, है रात दिन की कल्पना करने के लिए उदय और अस्त उदय काल अस्त काल को लेकर के रात और दिन के उपयोग होता है वास्तव में सूर्य रात है न दिन है सूर्य रात दिन दोनों नहीं है किंतु निमित्त सूर्य ही बनता है उदय काल विशिष्ट सूर्य को लेकर दिन बोल देते हैं अस्तकाल विशेष सूर्य को लेकर रात भी बोलते उपाधि है, है उदय काल अस्तकाल उपाधि के कारण से रात दिन का प्रयोग हो रहा है उदय काल और अस्तकाल को लेकर प्रयोग होता है वास्तव में सूर्य में उदय हुआ भी नहीं कर सकते अस्त हुआ भी नहीं कर सकते हमेशा उदय है वो हमेशा ही के लिए है कभी उदय होना कभी आविर्भाव तिरुभाव होना नहीं है किंतु वो उपाधि को लेकर के प्रयोग होता है जैसे ऐसे यहां भी ये यह ग्रहण ग्रहणाग्रहण प्रयोग होता है उपाधि को लेकर ये बोला चाहता है यथा सवित्री अपेक्षा सविता के अपेक्षा से सूर्य की अपेक्षा करके रात्रि हानि नस्ता सूर्य की अपेक्षा से रात दिन नहीं होते सूर्य में कभी रात और दिन हो सकता है क्या निरंतर प्रकाश स्वरूप है रात दिन होने के लिए कभी प्रकाश हो कभी ना हो तब तो होता है ना तो यहाँ उदय काल और अस्तकाल को लेकर प्रयोग होता है सूर्य में न राहत है ना दिन आए दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता फिर भी प्रयोग हो रहा है अब, अभी दिन है आगे रात आने वाला बोलते हैं क्यों बोलते हैं उदय काल अस्तकाल को उपाधि बना करके ठीक इस प्रकार यहां भी ऐसा ही है ये कहना चाहते है यथा सवित्र अपेक्षा रात्रि हानि रात दिन का प्रयोग होता है सविता नस्त नगार लगा दिया सविता के अपेक्षा करके देखते हैं तो रात दिन यहां की वस्तु नहीं आए क्यों तो निरंतर प्रकाश स्वरूप है प्रकाश के अभाव होने पर रात बोलना है प्रकाश होने पर दिन बोलना है वहां हमेशा प्रकाश है तो रात दिन की दोनों का कल्पना नहीं हो सकती सूर्य को देखते हुए किन्तु उदयास्तमय कल्पना कल्पित है या उदय और अस्तमय जो काल है उदय काल अस्तकाल की कल्पना करके उसी सूर्य के माध्यम से रात दिन की कल्पना किया जाता है सूर्य की अपेक्षा तो नहीं हो रात दिन उस प्रकाश कुंजयी है कहा रात कहां तीन वहां कभी अंधेरा होना कभी प्रकाश होना संभव है प्रकाश स्वरूप है वो किंतु उदय उदयास्तमय तो कल्पना जो उदय और अस्त की कल्पना करते हैं वो पहाड़ ये पहाड़ देखते हुए उदय हो गया अस्त हो गया सूर्य वो इसके पहले भी सूर्य अपने स्वरूप में है कहीं गया हुआ नहीं है सूर्य है तो अपनी दृष्टि को लेकर के हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं जहां तक हमारी दृष्टि पहुंची वहां उदय मानते हैं जहां दृष्टि से दूर हो गया अस्त मान हैं कि सूर्य में उदयास्तम नहीं है उदयाकल्पनाया कल्पेतें रात देवी की कल्पना की जाती है सूर्य में तथा उसी प्रकार ब्रह्म स्वभाव आलोचना ग्रहणा ग्रहण नीत जब ब्रह्म के स्वरूप के चिंतन करते हैं विचार करते हैं ब्रह्म का स्वरूप वहां पर ग्रहण और ग्रहण दोनों नहीं है अज्ञान भी नहीं है अन्यथा ग्रहण भी नहीं है दोनों नहीं है नित दोनों नहीं है किंतु उपाधि द्वारा जो अज्ञान को ले लेते हैं उस काल में दोनों ग्रहण हो जाता है किंतु उपाधि द्वारा कल ये दोनों की कल्पना होते, है ग्रहण अग्रहण की कल्पना होती है जैसे सूर्य की अपेक्षा से रात दिन न होने पर भी उदय और अस्तमय काल को लेकर के रात दिन का प्रयोग जैसे किया जाता है उसी प्रकार यहाँ भी ब्रह्म में वास्तव में ग्रहण अग्रहण नहीं है उसके स्वरूप विचार करने पर सूर्य के स्वरूप विचार करने पर दिन रात नहीं है किंतु उपाधि को लेकर प्रयोग होता है ठीक इस पर यहाँ भी ग्रहण ग्रहण उपाधि को लेकर होता है तेरह इसलिए ब्रह्म सदा इसलिए ब्रह्म में माने एक बार उदय होना यह अर्थ नहीं होता निरंतर प्रकाश रूपी है हो जाता है जैसे आदित्य तो उदय हुआ अब उदय हुआ ऐसा नहीं हमेशा प्रकाश रूपी हो इसी प्रकार रहेगा है कहापाधिकम ब्रह्म सदा भातम इस हेतु से भी माना इस हेतु से ब्रह्म सदा भातम एवं सदा विभातम एवं विशेषण भातम एवं नित्य प्रकाश रूपी ही हो। हो है हमेशा ही योग ऐसा मानना चाहिए विभातम तमश करके भाष्य में कहा था तमश अविद्यालक्षण सदा अप्रभात कारण तो आत्मा निरंतर प्रकाश से रूप होने पर भी हमेशा प्रकाश नहीं हो रहा है क्यों ऐसा होता है अज्ञान यहां बैठा हुआ है अप्रभात में जो कारण बना हुआ तम ढका हुआ है जैसे सूर्य ढका हुआ है बादल से प्रकाशित नहीं हो पा रहा है इसी प्रकार अज्ञान से ढका हुआ है अविद्यालक्षण तमह पर सरा अप्रभा हमेशा प्रभात प्रभात स्वरूप होते भी अप्रभात होने कारण अभिद्या अभिद्या के कारण वही अविद्या है अविद्या के कारण प्रभात वस्तु को भी अप्रभात दिख रहा है प्रकाशित वस्तु को भी अप्रकाशित घोषित करके हम बैठे हुए हैं कारण भात अविद्या नहीं आप जानकाल में अविद्या नहीं है न होने से नित्य चैतन्य भारूपत्तम सकृत विभात नित्य चैतन्य भारत स्वरूप होता है इसलिए ये सकृत विभात हो जाता है वो एक अप्रभावत्व अप्रभावत्व ऐसा पाठ बनाना चाहिए कहा <coughs> पाठ यहाँ ऐसे अप्रभावत्व ही है पूर्व पुस्तक में नहीं रहा होगा यहाँ तो अगस्त दीर्घ खंडाकार दिखा रहे हैं पहले जमाने में खंडाकार नहीं होते थे तो क्या है वहाँ सदा प्रभावत्व है या अप्रभावित संय होता था इसलिए टीका ने लिख दिया अप्रभावत ऐसा करना अप्रभावत्व ऐसा तदभाव ब्रह्म दृष्टिया तम सम्बन्धा भाव तदभा क्या है यहाँ तदभा भावा। माने ब्रह्म दृष्टि से मान अज्ञान का संबंध नहीं है तो इसलिए निरंतर प्रकाशित प्रकाश स्वरूप हो जाता ब्रह्म विशेषण थी ये जो हेत बताया गया सकृत विभाग को हेतु बना करके आगे विशेषण है सर्वज्ञ जो सकृत विभात होगा वो सर्वज्ञ होगा उत्तम एवं हेतु कृत जो कहा था सकृत विभातम जो कहा था उसी को हेतु बना करके अन्य विशेषण का विस्तार करते हैं कहा अतएव इत्यादि अतएव सर्वम च तरूपम च सर्वज्ञ सक्रिय वाहत है इसलिए वो सर्वरूप भी है और ज्ञान रूप भी है इसलिए वो सर्वज्ञ कहलाता है विदुषो निरुद्ध मनसो ब्रह्मस्वरूप अवस्था में होता है जो ज्ञानी है जिसका मन निरुद्ध अवस्था में चला गया सुसुप्ति में नहीं निरुद्ध अवस्था में है लिएते निगृहित न लिएते ऐसा कहा पहले निगृहित है मन साधना के द्वारा मन को निग्रह करके बैठा हुआ है विद्वान विवेक विचार आदि साधन के द्वारा मन को निगृहित करके बैठा हुआ आत्मा भार में बैठाया हुआ है विदुषो निरुद्ध मनुषो जिसका मन निरुद्ध हो चुका है ऐसा विद्वान का विवेकी व्यक्ति का ब्रह्मस्वरूप अवस्था में होता हूँ उसको ब्रह्मस्वरूप ही होता है ऐसा कहा ब्रह्मस्वरूप से रहना माना गया उसको ये कहा ये तो विदुषो की सामाध्यादि कर्तव्य में जो लोग मानते ज्ञानी को भी कर्तव्य करना चाहिए समाधि आदि जो भी हो कर्तव्य करना चाहिए ऐसा कुछ तो लोगों का मान्यता है वो ताम प्रत्यागोन का खंडन करते हैं माई नेह इत्यादि का नेह ब्रम एवं उपचार उबचा, उपचार कर्तव्य उस ब्रह्मभाव में पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता हाँ पहले कर्तव्य था वो कर्तव्य करके वहां पहुंच गया है चाहे इस जन्म में कर्तव्य था उसका या पूर्व जन्म का कर्तव्य था क्या है साधन के बिना साध्य नहीं मिलता साधन जरूर किया है इस जन्म में है चाहे पुरुष जन्म हो जैसा हुआ हो साधन किया उसने अब कर्तव्य नहीं है नदी पार हो गया तो नौके की जरूरत नहीं है जहां पहुंचने के लिए साधन किया था वहां पहुंच गया साधन की क्या का काम कोई काम नहीं है किंतु वहां नहीं पहुंचा है उसके लिए साधन है अब तो करना पड़ेगा एवं विधक तुम निरुपाधि को उचार <laughs> एवं ब्रह्मणी एवं विधा उपचार एवं विधा माने क्या है एवं विधा तो टीकाकार कर एवं निरुपाधिकार तो एवं विधा माने निरुपाधिक ब्रह्म में कोई उपजार नहीं साधन नहीं है निरुपाधिक भाव में पहुंचने का साधन कर्तव्य नहीं रहता है उपचार है माने समाज समाधि समाधि आदि का कर्तव्य नहीं आमाधि आदि करके वहां पहुंचा हुआ है वो कर्तव्य निरूपाधिक्रमणी विदुषो न कर्तव्य शेषो अस्थित वैधर्म उदाहरण थी, तो थी। ब्रह्म में पहुंचा हुआ जो ज्ञानी होगा उसका कर्तव्य शेष नहीं रहेगा कोई कर्तव्य बचा हुआ नहीं होता इस विषय को वैधर्म उदाहरण के द्वारा देखे यथा अन्य शाम कहा अनात्म विद्ताओं को जैसे कर्तव्य है इसको नहीं वैधर्म उदाहरण है यथा इत्यादि कहा था यथा अन्यषा आत्मस्वरूप पे दृकणा स्वरूप से अतिरिक्त रूप से बैठे हुए जो उनके लिए समाधान साधना है ये कहा ठीक ये टिप्पणी एक नंबर के सती सप्तमीय ये ब्रह्मी ज्ञाते सती है निरुपाधि के ब्राह्मण में सती सप्तमी है मान क्या होगा ये ब्रह्मणी ज्ञाते सती ब्रह्म ज्ञात हो जाने पर कर्तव्य नहीं है जब अज्ञात रहेगा जब तक तब तक कर्तव्य है ज्ञाते सती ये अर्थ हो जाएगा ये कहा यथा अन्य का यथा अन्य शाम अनात्म विदाम अन्य शाम का था अनात्म विधान जैसे अनात्मव्यताओं के लिए कर्तव्य है उस प्रकार आत्मव्यता का कर्तव्य कुछ नहीं ये कहा अविद्याशायाम एवं सर्वो व्यवहारों विद्या दशायाम चाह अविद्याया असत्वाद न तो कोपी व्यवहार या असत्वाद असत्वाद दो बार छप गया पुनरुक्ति हो गई है एक को निकाल देना चाहिए अविद्यादशायाम सर्व सारे व्यवहार जो हो रहा है अविद्या काल में है दशा मैं अविद्या अविद्यावस्था में सारे व्यवहार है व्यवहार क्या है दो नंबर टिप्पणी में कहा भिक्षाटन आदि भिक्षाटन आदि जो व्यवहार हो रहा है सब व्यवहार अविद्यावस्था में है ज्ञानी को भिक्षाटन आदि भी दिखता नहीं है प्रारंभिक वेग से जो हो रहा है वो शरीर कर रहा है वो अलग चीज उसकी दृष्टि में नहीं है उसकी दृष्टि में वो तो एक ही ब्रह्म दृष्टि में है वो शरीर पाप नहीं हुआ है प्रारंभवश चल रहा वो जैसे पत्ता सूखा हुआ पत्ता पेड़ से गिरता है उसको इस जगह जाऊं ख्याल होता है क्या किंतु चलता है वो भी किसके द्वारा वायु के द्वारा चलता है या भी प्रारब्ध वायु जैसा चलाएगा वैसे चलता है अज्ञाने की दृष्टि में कर्म दिख रहा है किंतु उसके दृष्टि में कर्म नहीं हो वो तो पत्य के दृष्टि में कोई कर्म नहीं क्रिया नहीं हो रही में दूसरे की दृष्टि में पत्ता चल रहा है पत्ता में थोड़ी भोषा है कि मैं जा रहा हूं कहीं प्रारंभ में जहां गिरा दे गिरा दे जहां उड़ा दे उड़ा दे चाहे मंदिर में पहुंचा दे चाहे सौजादी में गिरा दे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसके दृष्टि ऐसी हो जाती है ये कहा अविद्याशायाम सर्व व्यवहार हो विद्या दशायाम च अविद्या असत्वा, अविद्याया असत्व अविद्या नहीं है वहां अविद्या व्यवहार होना था वहां अविद्या में ज्ञान काल में इसलिए न को व्यवहार कोई व्यवहार नहीं हो सकता एक कहा बाधितावृत्तिया तो व्यवहाराभाष सिद्धि बाधितावृत्ति के द्वारा व्यवहार तो नहीं व्यवहार का आभाष की सिद्धि हो जाती है जैसे जली हुई रसी है रसी जैसे ही लग रही है जब तक वायु का झोंक नहीं पड़ेगा हवा का झोंक न लगे तब रसी दिखती है क्योंकि तो पता लग गया कि काम का नहीं है अब कोई काम की नहीं बांध नहीं सकते इसी कोई बाजीराव वृत्ति ऐसी है मिथ्या बुद्धि हो गई है उस बुद्धि से व्यवहार करेगा अज्ञानी सत्य तो बुद्धि से व्यवहार करता है और वो मिथ्या बुद्धि से व्यवहार करता है बाधिता वृत्ति मिथ्या बुद्धि मिथ्या बुद्धि से व्यवहार करेगी सर, माने व्यवहार करने वाला भी मिथ्या है, शरीर भी मिथ्या व्यवहार भी मिथ्या मिथ्या मिथ्या में कोई आपत्ति नहीं होगी हाँ शरीर को सत्य मानेंगे उधर मिथ्या मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा दोनों का मिथ्या मैं अलग हूं ये भी मिथ्या वो भी मिथ्या मिथ्या में कर रहा है ये समझता है ये कहातावृत्तिया तो व्यवहार आभाष सिद्धि व्यवहार के आभास की सिद्धि व्यवहार को नहीं होता कहा बाधितावृत्ति तीन की कहा बाधित से अज्ञान तत्कारित है अज्ञान उसका कार्य दोनों बाधित हो गए अज्ञान भी रहे शरीरादि उसका कार्य भी नहीं है उस स्थिति में क्या होगा उसके संस्कार है अभी तो संस्कार के कारण चलता है जैसे चक्र घुमाने के लिए दंड का प्रयोग कर दिया था कुल ने दंड प्रयोग कर दिया घूम गया पूरा घुम घूम गया दंड को आ, आगे चढ़ा दिया आगे चक्र चलता रहेगा तब तक जब तक उसमें बेग है जो बेग भर देता है कुला चक्र में दंड फेंकने के बाद घट बनाता है वो दंड घुमाते घुमाते मिट्टी में घर नहीं बना सकता दंड फेंकता है तो फिर हाथ इस करके गढ़ा बना लेता है तो वहां पर कैसा है वो जो कारण न होने पर भी अभी उसका संस्कार है इसलिए घूम रहा वो वो घुमाने वाला तो दंड था दंड अलग हो चुका है फिर भी वो घूम रहा है जब तक उसने जितना बेग भर दिया होगा दंड ने थोड़ा भरा हुआ तो जल्दी बंद हो जाएगा ज्यादा भरा हुआ तो चलेगा जितना बेग भरा होगा तब तक घूमेगा वो उसी प्रकार यहाँ भी है संस्कार उसी प्रकार से जब तक संस्कार है तब तक से होगा ये कहा। समय हो गया हैद्रम करम पशु महाक्ष Om sa